परम पिता परमात्मा का स्मरण दुष्ट विनाशक प्रत्य के रक्षक परमात्मा प्रणौत तो नहीं परम प्रेमी सज्जनों परम पिता परमात्मा से विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं मनुष्य करते रहते हैं हम किस किस प्रकार की प्रार्थना को लेकर के ईश्वर के समक्ष उपस्थित हों उसका दिग्दर्शन अनेक वेद मंत्रों में किया जाता है आज भी एक मंत्र जिसे हम देखेंगे प्रार्थना के एक स्वरूप को बता रहा है प्रार्थना कैसी करनी चाहिए और किस प्रकार की प्रार्थना हमारे लिए आवश्यक है और प्रार्थना के साथ साथ किस प्रकार का व्यवहार हमें अपने लिए देखना चाहिए आज का मंत्र ऋग्वेद के छत्तीसवें आज का मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के छत्तीसवें सूक्त का 15वां मंत्र है षिदयानंद ने आर्य अभिनय के प्रथम प्रकाश में इसे बारहवें स्थान पर रखा है मंत्र है पाही नो अग्ने रक्षस पाहि धूर्त आवण पाहि रीशत उत विघांसो बृहद भानो यविष्ठ्यः परमात्मा को अग्नि शब्द से संबोधित किया अग्ने हे अग्नि स्वरूप परमात्मा परमात्मा का अग्निस्वरूप यहां कौन सा लिया जाए वो मंत्र के शब्दों के अनुरूप में श्री दयानंद ने लिखा हे सर्व शत्रु दाह का अगने परमेश्वर अग्ने अर्थात परमेश्वर कैसा परमेश्वर सर्व शत्रु दाहक ऐसे अग्नि स्वरूप वाला परमात्मा जो सब शत्रुओं का दाहक है जला देने वाला है जो सब शत्रुओं को नष्ट कर देने वाला है ऐसे अग्नि स्वरूप परमात्मा को यहां संबोधित किया जा रहा है हे सर्व शत्रु दाहकेश्वर हे सर्व शत्रु दाहकाग्ने परमेश्वर परमात्मा शत्रुओं का नाश करता है इसलिए परमात्मा से ये प्रार्थना की जा रही है इस प्रकार के शत्रुओं का नाश हम परमात्मा से चाहते हैं वो मंत्र के अंदर बताया परमात्मा के लिए दो संबोधन और है परमात्मा की विशेषता को बताने वाले हैं वो मंत्र के अंतिम दो शब्द हैं बृहत भानो बृहत यानी बहुत बड़े भानु यानी सूर्य प्रकाशमान तेजस्वी बृहत् भानो ए महान तेजस्वी परमात्मा तेजस्वी वो होता है जो दूसरों से अभिभूत नहीं होता है अंधेरे में दीपक भी तेजस्वी है वो प्रकाशित तो होता है वो अंधेरे से अभिभूत नहीं होता है लेकिन दिन में सूर्य के समक्ष दीपक का प्रकाश दीपक की लो अभिभूत हो जाती है लेकिन सूर्य अभिभूत नहीं होता और हमारे इस संसार में सूर्य किसी भी अन्य प्रकाश से अभिभूत नहीं होता क्योंकि तो सूर्य से बढ़कर के कोई प्रकाश यहां नहीं है बहुत बड़े तेजस्वी है ऐसे परमात्मा जो आप किसी से अभिभूत नहीं होते हो परमात्मा हमारे इस भौतिक सूर्य के समान प्रकाश देने वाला नहीं है जैसे दीपक से प्रकाश निकलता है अग्नि से प्रकाश निकलता है ऐसा परमात्मा से भौतिक प्रकाश नहीं निकलता परमात्मा इस सूर्य के समान कोई बड़ा सूर्य है ऐसा यहां अभिप्राय नहीं भानों का मतलब तेजस्वी और तेजस्वी का अर्थ जो दूसरों से अभिभूत नहीं होता है दबाव में नहीं आता है जिसका अपना स्वरूप है वो प्रकट ही रहता है दबता नहीं है तो अग्नि स्वरूप परमात्मा जो दुष्ट व्यक्तियों को नष्ट करता है और बृहद भानो है महातेजस्वी क्योंकि तो प्रार्थना ही यहां पर ऐसी की जाने वाली है जिसके लिए परमात्मा को वृहद भानो के रूप में देखा जा रहा है महातेजस्वी है वो और कहा यविष्ठ आप सबसे अधिक बलवान हो आप सबसे अधिक युवा हो क्योंकि अपेक्षा युवाओं में बल अधिक होता है वृद्ध और प्रौढ़ों की अपेक्षा युवाओं में बल अधिक होता है तो परमात्मा को युवा कहते हुए उसके बल की तरफ संकेत किया जा रहा है कि आप सक्रिय हैं एक युवाओं में भी युवा हैं, इतने सक्रिय हैं इतने बलवान हैं यविष्ठ हैं आप अग्ने बृहत भानो यभिष्ठ ये संबोधन प्रार्थना के अनुरूप यहां पर रखे गए क्योंकि आगे जो प्रार्थना की जाने वाली है उसको वही पूर्ण कर सकता है जो ऐसा है स्वरूप वाला हो अग्नि हो बृहद भानु हो और यभिष्ठ हो तो इन तीन संबोधनों के साथ परमात्मा को पुकारा जा रहा है प्रार्थना की जा रही है क्या प्रार्थना है क्या पाही रक्षा कीजिए पालन कीजिए किनका न हमारा हम सबका पाही नो हम सबकी रक्षा करो किन से रक्षा करो तो कहा आगे राक्षस जो राक्षस लोग हैं जो हिंसा युक्त लोग हैं उनसे हमारी रक्षा करो राक्षसों से हमें अपनी रक्षा करनी है राक्षस हमें प्रताड़ित करते हैं दुष्ट व्यक्ति हमें प्रताड़ित करते हैं हमारी हिंसा करते हैं हमारे कार्यों में बाधा डालते हैं उनसे रक्षा करने की बात जब कही जा रही है तो हमारी रक्षा करो में हम का मतलब क्या निकलेगा जो राक्षस नहीं है जो दूसरों की हानि नहीं करते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कोई एक राक्षस कोई एक दुष्ट व्यक्ति दूसरे दुष्ट व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर सकता और परमात्मा उसकी उस तरह सहायता भी नहीं करेगा एक चोर का बाधक दूसरा चोर हो और वो चोर प्रार्थना करे कि हे प्रभो इस चोर को नष्ट करो दुष्ट को नष्ट करो ये मेरी हिंसा करता है इसके कारण मैं चोरी ठीक तरह नहीं कर पाता हूं ये प्रार्थना ऐसे स्थलों पर नहीं लगती ये प्रार्थना उनकी है जो श्रेष्ठ है ये प्रार्थना वो कर सकते हैं जो श्रेष्ठ है और परमात्मा उनकी रक्षा करेगा जो श्रेष्ठ हैं जो धर्म पर चलते हैं जो राक्षस हिंसक नहीं हैं तो हे परमात्मा पाहिनो रक्षस हमारी हम सबकी यानी हम सज्जनों की धर्मात्माओं की संसार का उपकार करने वालों की राक्षस इन राक्षसों से रक्षा कीजिए और किन से रक्षा की बात कही पाही धूर्तई ही धूर्त तो लोगों से हमारी रक्षा कीजिए जो कुटिल व्यक्ति हैं जो गलत आचरण करते हैं जो कपट का आचरण करते हैं जो छुपकर के कुछ गलत आचरण करते हैं उन्हें धूर्त कहते हैं धूर्त वो होता है जो ऊपर से अपने को अच्छा दिखाता है हमारे लिए लाभदायक दिखाता है ऊपर से भोला बन करके रहता है लेकिन अंदर से कुटिल रहता है हानि करने को उद्यत रहता है उसे धूर्त कहते हैं दूसरे शब्दों में इसे कहें तो धूर्त का मतलब है विश्वास घाती महसी दयानंद ने वेदभाष्य में धूर्त का अर्थ किया है विश्वासघाती अपने जो हमारे विश्वास को नष्ट करता है हमने उस पर विश्वास किया उसने अपने को इस रूप में प्रस्तुत किया कि हमें उस पर विश्वास हो कि अच्छा व्यक्ति है पहले उसने हमें विश्वास में लिया हमने उसका विश्वास कर लिया और फिर उस विश्वास का नाश कर दिया ये धूर्त व्यक्ति विश्वासघाती होता है क्योंकि धूर्त व्यक्ति जब धूर्तता करता है तो सबसे पहले आकर के हमें विश्वास में लेता है जैसे कोई उठाई गिरा हो चोर हो उचक्का हो यात्रा में पहले हमारे पास आके प्रेम से बैठेगा दो मीठी बातें करेगा कुछ देगा कुछ लेगा ये सब करते हुए वो क्या कर रहा है हमारे में विश्वास पैदा कर रहा है ये अच्छा व्यक्ति है अपने को सज्जन व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है धूर्तता कर रहा है उसे पता है कि मैं इसको विश्वास में लेकर के और इसके सामान को चुराने वाला हूं और जब वो विश्वास करवा करके फिर सामान चुराएगा तो यह विश्वासघात की बात हुई जो धूर्त होता है वो विश्वासघाती होता है पहले विश्वास पैदा करता है और फिर हमारी हानि कर देता है तो परमात्मा से प्रार्थना की जा रही पाहीनो धूर्तई हमारी धूर्तों से भी रक्षा कीजिए ऐसे विश्वासघाती लोगों से रक्षा कीजिए आगे कहा अरावण जो कृपण व्यक्ति हैं कंजूस व्यक्ति हैं जो देने के स्वभाव वाले नहीं है उनसे भी हमारी रक्षा कीजिए दूसरों को देने के स्वभाव वाला व्यक्ति सबको प्रिय लगता है यदि कोई हमें नहीं देता है और हम उससे हमारी रक्षा की कामना कर रहे हैं एक दृष्टि से यह हमारी लोक प्रवृत्ति को बता रहा है कि हम उस व्यक्ति को चाहते हैं जो हमें दे उस व्यक्ति को हम नहीं चाहते उससे हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं कि जो नहीं दे रहा है जो व्यक्ति हमें नहीं देता है वो हमारी क्या हानि कर रहा है रक्षा हम कब करवाते हैं किससे कराते हैं जिससे हमारी हानि होती है अब यदि कोई व्यक्ति अपने धन को अपनी सेवा को अपने जान को हमें नहीं देता है उसकी इच्छा है उसका अपना कर्म है वो हमें नहीं देता है उसकी स्वतंत्रता है उसका अधिकार है दुनिया में बहुत व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को नहीं देते हम भी सबको सब, सब चीजें नहीं देते तो ऐसे जो हम कभी किसी को नहीं देते हैं इस दृष्टि से हम अरावणा नहीं बनते यहां अलग दृष्टि से बात कही जा रही दुनिया में बहुत लोग हैं जो हमें नहीं देते उनसे हमें अपनी रक्षा करने के लिए कोई कामना नहीं करनी है उनसे हमारा संपर्क भी नहीं है लेकिन यहां किन का संदर्भ है जो हमारे आसपास रहते हैं जो हमारे से संबंधित हैं जो हमारे से संबंधित हैं पास में रहते हैं वो नहीं देते हैं तो भी उनकी स्वतंत्रता मानी जा सकती है हम क्यों उनसे रक्षा की बात कर रहे हैं तो इसे हमें उस संदर्भ में लेना चाहिए जब हम साथ रहते हैं तो हम भी दूसरे का सहयोग करते हैं वो भी हमारा सहयोग करते हैं दोनों परस्पर सहयोग करके रहते हैं परिवार में पति पत्नी हो बच्चे हो, माता पिता हो, आस पड़ोस में हो और नाते रिश्तेदार हो, संस्थाओं में हो आश्रमों में हो राष्ट्र में हो इन सब जगह हम एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं और ऐसे ही ये हमारा जीवन चलता है इस लेन देन के बीच में जिनको हम दे रहे हैं सहयोग कर रहे हैं और वो अब नहीं दे रहा है समय आने पर ये उसका गलत कार्य है ये उसकी दुष्टता है इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है कोई बहुत दूर रहता है किसी दूसरे देश में रहता है उसने हमें नहीं दिया तो उसके प्रति कोई रक्षा का भाव आने की बात ही नहीं है जो हमारे ऐसे संपर्क में है जिसको हम लेते देते हैं जो हमारे से सेवा ले रहा है जो हमारे समूह में रहते हुए उससे सेवाएं ले रहा है लेकिन केवल ले रहा है दे नहीं रहा है समूह में रहते हुए दूसरों से सुरक्षा ले रहा है दूसरों से धन ले रहा है दूसरों से ज्ञान ले रहा है बहुत सारी चीजें ले रहा है लेकिन जब उसका देने का कर्तव्य आता है तो वो देता नहीं है समूह में रहना चाहता है कहता है कि मैं संगठन में रहना चाहता हूं मैं आपके साथ रहना चाहता हूं लेकिन किस लिए केवल लेने के लिए परस्पर सहयोग की भावना से नहीं ले भी और दे भी ऐसे व्यक्तियों का सदैव स्वागत है उनसे हमें रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है वो तो हमें भी दे रहे हैं हमारे से ले रहे हैं हमें दे रहे हैं और इस तरह हम दोनों की रक्षा हो रही है हम सबकी रक्षा हो रही है तो जो व्यक्ति लेते हुए देता नहीं है वो है ये अरावणा ऐसे व्यक्तियों से रक्षा की बात की जा रही हे प्रभु ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में ना रहे जो केवल लेने की सोचते हो देने की ना सोचते हो उनसे हमारी रक्षा कीजिए क्योंकि जब समय आएगा जब कभी हमें आवश्यकता पड़ेगी जब हम स्वयं अपने लिए समर्थ नहीं होंगे कभी चोट लगेगी कभी बीमार होंगे तो ये व्यक्ति देने वाला तो नहीं है ये अपने ही स्वार्थ में लगा रहेगा अपने ही कामों में लगा रहेगा कहेगा मेरे पास समय नहीं है मेरे पास धन नहीं है मेरे पास साधन नहीं है ये व्यक्ति अब हमारी हानि करने वाला है क्योंकि हम भी उनके विश्वास पर थे जैसे हम दूसरे को सहयोग करते हैं बीमार होने पर आवश्यकता होने पर ऐसे वो भी मेरी करेगा इस विश्वास के साथ हम समाज में जीते हैं। इस विश्वास के साथ हम घर में रहते हैं इस विश्वास के साथ हम राष्ट्र में रहते हैं कि समय पड़ने पर यह भी मेरी सहायता करेगा हम परस्पर सहायता करेंगे और उस आवश्यकता के समय वो मुंह के चला जाता है सहयोग नहीं करता है तो अब ये हमारी हानि कर रहा है हम उसके भरोसे थे हम उसके पर आश्रित थे हम उस पर विश्वस्त थे हमें उससे आशा थी ऐसे अरावण न देने वाले से भी हमारी रक्षा की आगे कहा पाही रिशत जो हिंसा में तत्पर है जो हमारी हिंसा कर रहा है उससे हमारी रक्षा करो और मात्र जो हिंसा कर रहा है उसी से रक्षा नहीं उतवा जिघान सतो जो हमें मारने की इच्छा भी कर रहा है जो हमें हानि पहुंचाने की इच्छा भी कर रहा है उससे भी रक्षा करो अभी हिंसा की नहीं है लेकिन हिंसा करने की इच्छा से युक्त है हमारी हानि करना चाहता है उससे भी हमारी रक्षा करो क्यों यहां कुछ शब्द कहे गए राक्षसों से रक्षा करो धूर्तों से रक्षा करो न देने वालों से रक्षा करो हिंसकों से रक्षा करो और हिंसा की इच्छा करने वालों से भी रक्षा करो ये सब हमें हानि पहुंचाने वाले हैं परमात्मा से हमने प्रार्थना तो की वेद मंत्र में प्रार्थना का उपदेश भी मिला हमें प्रार्थना करनी है लेकिन इसका ये अर्थ अगर ले लिया जाए कि हम परमात्मा से बस प्रार्थना करते रहेंगे और परमात्मा हमारी रक्षा करता रहेगा कितने मात्र से हमारी रक्षा नहीं होगी प्रार्थना के पीछे ये सिद्धांत अटल रूप से छुपा हुआ है कि प्रार्थना पूर्वक होती है अपने प्रयत्न के बाद में होती है अपने पूरे प्रयत्न के बाद में जो अब और सहायता की कामना होती है वो प्रार्थना का रूप लेती है तो इससे यह भी साथ में हमें समझना चाहिए हमें ऐसे ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए उनसे रक्षा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए हमें अपने को रक्षित रखना चाहिए इन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए रक्षा का उपाय हमें स्वयं करना चाहिए और साथ में परमात्मा से प्रार्थना भी करनी चाहिए इससे हमें यह भी पता लगता है कि सज्जन व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति हानि पहुंचाते हैं ऐसे व्यक्ति संसार में होते हैं अगर संसार में कोई हिंसा की ना हो कोई दुष्ट ही ना हो तो इस प्रकार की प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है ऐसे व्यक्ति होते हैं और ऐसे व्यक्ति हमारी हानि करते हैं इससे यह भी समझना चाहिए कि अन्य व्यक्ति अन्याय पूर्वक हमारी हानि कर सकता है हमारी हिंसा कर सकता है कई बार बहुत से धार्मिक व्यक्ति ईश्वर विश्वासी व्यक्ति ये मानने लग जाते हैं कर्मफल को मानने वाले ये मानने लग जाते हैं कि हमारे को जो भी कष्ट आता है बाधा आती है वो हमारे ही कर्मों का फल है हमारे ही पहले के कर्मों के कारण से ये दुष्ट व्यक्ति हमें कष्ट दे रहे हैं हमारा भाग्य ही ऐसा है अर्थात ये पहले से निर्धारित था हमारे कर्मों के अनुसार होना था यानी ये पहले से निर्धारित था यदि ये सब पहले से निर्धारित होता तो इनसे रक्षा की फिर प्रार्थना क्यों की जाती प्रार्थना क्यों करवाई जा रही है वेद के अंदर परमात्मा क्यों कह रहा है इस तरफ ध्यान देने के लिए तो इस तंत्र से यह भी हमें स्पष्ट होता है कि अन्य व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति अन्याय पूर्वक हमारी बाधा कर सकते हैं हमारी हिंसा कर सकते हैं इसका हमारे पिछले पाप से या भाग्य से संबंध नहीं है ये दुष्ट व्यक्ति का नया कर्म है जिससे हम पीड़ित हो जाते हैं और हम जो पीड़ित होते हैं उसकी रक्षा परमात्मा करता है परमात्मा ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र सब मनुष्यों को कर रखा है ये दुष्ट व्यक्ति भी कर्म करने में स्वतंत्र है इसीलिए वो इस प्रकार कर पाते हैं परमात्मा के दिए हुए साधनों का दुरुपयोग करके तो दूसरे व्यक्ति हमें कष्ट दे सकते हैं हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए धार्मिक व्यक्ति ये सोच करके संतुष्ट ना हो जाए कि मैं तो सबका भलाई करता हूं मेरा तो कौन बुरा करेगा मेरा अहित तो कौन करेगा मैं तो धर्मात्मा हूं परमात्मा ही मेरी रक्षा कर लेगा इसलिए मुझे अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं करना है इस प्रकार की अंधश्रद्धा में धार्मिक व्यक्तियों को नहीं जाना चाहिए ये संकेत परमात्मा दे रहे हैं दूसरे अन्याय कर सकते हैं यह हमें मानना चाहिए हमारे पाप कर्म न होते हुए भी दूसरे हमें कष्ट दे सकते हैं यह हमें मान के चलना है और इसकी रक्षा के लिए हमें प्रयत्न करना है और इसके साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है अंतिम न्याय तो परमात्मा करेगा ही दुष्ट व्यक्तियों को दंड देगा ही लेकिन अभी दुष्ट व्यक्ति हमारी तरफ आक्रामक रूप से प्रवृत्त हो रहा है तो हमें सावधान रहना है उसके लिए अपनी रक्षा का उपाय करना है अपना पूरा पुरुषार्थ हमें इस ओर भी लगाना है बहुत से सज्जन व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति इस मान्यता को बना लेते हैं कि हमें तो अच्छा अच्छा ही देखना है हर व्यक्ति के गुण देखने सब भले हैं इसी रूप में देखना है इसी से मन शांत रहता है लेकिन यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है दुष्टता को प्रवृत्त हो रहा है हमारी हानि कर रहा है वो हमें पता लग रहा है तो हमें ये समझना है कि ये दुष्ट है ये हानि कर रहा है उसके दोषों को हमें देखना ही है उसका निवारण करना ही है हानि करने वाले की छोड़ दीजिए वेद मंत्र में तो जो हानि की कामना कर रहा है इच्छा रख रहा है उस तक से रक्षा की बात कही गई हमें इतना सावधान रहना है हमें पता लगे कि कोई व्यक्ति हमारी हानि कर सकता है इसमें इस तरह के भाव जग रहे हैं हमें पता लग जाए पहले से और हम पहले से अपनी सुरक्षा कर ले इस संसार में रहते हुए केवल धर्मात्मा बन के, सज्जन बनके निर्बाध रूप से हम जी लेंगे ऐसा नहीं हो सकता दुष्ट और राक्षस व्यक्ति सदा रहेंगे कम हो सकते हैं नियंत्रित हो सकते हैं लेकिन शत प्रतिशत समाप्त हो जाए ऐसा नहीं होगा क्योंकि कितनी आत्माएं पिछले अपने जन्मों के संस्कारों को लेकर के जन्म लेती है शिक्षा की व्यवस्था होते हुए भी सिखाते पढ़ाते हुए भी दुष्ट प्रवृत्ति जगती है व्यक्ति अपने लोभ के कारण छोटे रास्ते अपनाता है तो दूसरे को हानि पहुंचा करके उनसे कुछ छीनता है अन्याय अत्याचार करता है ये प्रवृत्ति सदा रहेगी लेकिन प्रयास से ये प्रवृत्तियां कम होती हैं, उसको रोकने का हमारा कर्तव्य बनता है और यदि हम कोई प्रयत्न नहीं करते हैं और दुष्ट व्यक्ति हमारी हानि करता है तो इसमें हम भी कुछ उत्तरदायी है हमें अपना प्रयत्न पूरा करना है और ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है इसके साथ साथ हमें यह भी संकेत मिलता है कि परमात्मा दुष्ट व्यक्तियों से सज्जनों की रक्षा करता है ये हमें विश्वास होना चाहिए जन व्यक्ति अगर कुछ भी प्रयत्न करता है तो उसकी बड़ी रक्षा होती है दुष्ट व्यक्ति जितना प्रयत्न करते हैं उससे कम प्रयत्न करते हुए भी उसकी रक्षा हो सकती है और यदि दुष्टों जितना प्रयत्न हम कर लें पुरुषार्थ कर लें तब तो पूरी तरह सुरक्षित हो सकते हैं और यदि हम भी दूसरे की हानि करेंगे राक्षस बनेंगे धूर्त बनेंगे विश्वासघाती बनेंगे न देने वाले बनेंगे दूसरों को मारने की इच्छा वाले होंगे तो परमात्मा उन सच्चनों का साथ देगा हमारा साथ नहीं देगा परमात्मा हमें भी दंड देगा इस रूप में वो हमारा नाश करेगा तो परमात्मा के स्वभाव को भी हमने इस मंत्र से समझा जीवन जीने के एक तरीके को भी समझा हम दुष्टता से आंख बंद करके जीवन नहीं जी सकते दुष्टों को हमें ध्यान में रखना होगा कौन दुष्ट दुष्टता कर सकता है उसको पकड़ना होगा सूक्ष्मता से देखना होगा वो तो अपने को छुपा के रखेगा वो बाहर से अपने को सज्जन ही प्रकट करेगा राष्ट्र का हितकारी प्रकट करेगा लेकिन कौन राष्ट्र का अहित कर रहा है ये हमें ढूंढना होगा इसके लिए प्रयत्न करना होगा यह हमारे जीवन के लिए सुरक्षा के लिए आवश्यक है मात्र हम अच्छे हैं ये सोच करके हम चलते रहेंगे तो नाश हो जाएगा सज्जनों का तो वेद मंत्रिक से के माध्यम से हमें प्रार्थना का भी सीखने का अवसर मिलता है और उसके साथ साथ उसके पीछे जो संकेत छुपे हुए हैं निर्देश छुपे हुए हैं वो भी हमें इसमें पता लगते हैं तो परमात्मा अग्नि स्वरूप, अत्यंत तेजस्वी और जो बलवान है जो कि दुष्टों को नियंत्रित कर सकता है नियंत्रित करता है ऐसे उस परमात्मा से हम अपनी रक्षा की प्रार्थना करें और इस रक्षा को करते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं यदि रक्षा की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते जीवन को सफल नहीं बना सकते ईश्वर तो से प्रार्थना करते हुए ओम का उच्चारण ओ...